ज्ञान सारा बुद्धि तक ही प्रभाव पड़ता है अनंत बुद्धियों को प्रकाश बुद्धियों का जो प्रकाश तक है उस चैतन्य बुद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता जैसे बुजुर्गो का प्रभाव सागर पर नहीं पड़ता अनंत तारे पैदा हो और बिखर जाएं तो आकाश पर प्रभाव नहीं पड़ता अनंत फूल खिले और जमीन दस्त दुस्त हो जाएं तो वसुंधरा पर प्रभाव नहीं पड़ता ऐसे अनंत अनंत बुद्धिया अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकट होकर लीन हो जाती कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ता जितना भी ज्ञान है, है ज्ञान लोक लोकांतर का ज्ञान सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान विज्ञान की रिसर्च और आविष्कारों का ज्ञान सारा का सारा बुद्धि तक ही उसका प्रभाव होता है सत्य बुद्धि सिर्फ और की चीज है मतिन लक्ष्य जो मति लखे जिसको बुद्धि नहीं देखती लेकिन जो बुद्धि को देखता है और ये सब का अनुभव है कि हमारी बुद्धि के निर्णय बदलते हैं हमारे मन के विचार बदलते हैं हमारे शरीर के कण बदलते हैं हमारे शरीर की अवस्था बदलती है ये का अनुभव है जैसे शरीर की अवस्था बदलती है मन के संकल्प बदलते हैं ऐसे बुद्धि के निर्णय भी बदलते हैं उसको कोई देखने वाला है उसको जो देखने वाला है उस वो एक रफ है बुद्धि बदलने पर भी नहीं बदलता वो वेदांत की प्रक्रिया है नेति नेति ये नहीं ये नहीं ये नहीं जो कुछ जानते हो जो कुछ मानते हो उससे पर है कोई सत्व कोई तत्व तो और सब ज्ञान हिति के ज्ञान है इसी के यहाँ के बुद्धि के अंतर्गत है वो शब्द प्रमाण से वेद नेति नीति करके बुद्धि से पर में जगाने का इतना करता है बुद्धि से पर तत्व जो है वो सनातन सत्य है बुद्धि तो जन्म के संस्कारों से माता पिता के खून से नाना नानी दादा दादी के खून से प्रभावित रहती है कुल धर्म से संघ से आहार व्यवहार से प्रभावित रहती और बदलती भी रहती वो जो सत्य है जिसको मैं बोलते हैं वो किसी नाना नानी दादा दादी या संघ को संघ से वो सत्य प्रभावित नहीं रहता और वही वास्तविक जीव का अपना आपा है मैं स्वरूप है कौन हो गया मैं वो तुम्हारा मैं शुद्ध है मती में जैसे संस्कार पड़ गए गोपाल सिंह हूं मैं शिवलाल हूं तो ये सारे बुद्धि में संस्कार पड़े अगर बचपन की बुद्धि में धर देते शिवलाल की जगह पर चेतन दास हो चेतन दास की जगह पर रख देते तो लाल जी भाई तो ऐसे ही तो बोलते मैं लाल जी महाराज हूँ मैं लालजी भाई हूँ बुद्धि में जैसे संस्कार पड़ गए वो अपने में आरोप कर दिया अपने शुद्ध स्वभाव को बुद्धि की सीमाओं से कोई प्रभाव नहीं पड़ता शुद्ध स्वभाव बुद्धि की सीमाओं में नहीं आता बुद्धि सीमाएं बदलती है वो भी उसको देखता बचपन की बुद्धि की सीमा जवानी में बदल गई कुछ विशेष हो गयी बुढ़ापे मुह से भी थोड़ी बुजुर्ग हो गया बीमारी में बुद्धि की सीमा एकदम संकीर्ण हो गई कुंठित हो गई उसको भी कोई प्रकाश रहा है वो अपना पाए है इसलिए वेद भगवान कहता है तत्व तो मसीह वो जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप एक रस ज्ञान स्वरूप आत्मा है ब्रह्म है वो तू है टिक जाए अपने स्वरूप में सारे दोस्त सारे कर्म बिल्कुल तीन मिनट के लिए भी उस पर ब्रह्म परमात्मा होता है न से वो भले ही इस प्रकार करे किसी को कुछ विशेष बनना हो ज्ञान पाल किसी को स्वर्ग जाना है तो भले होम हवन यज्ञ याद पुण्य दान करो किसी को वैकुट जाना हो तो भले भगवान नारायण की उपासना करो शिवलोक जाना है तो शिवजी की आराधना करो जो शिवजी में और जो वैंकुट वासी में और जो स्वर्ग के अधिष्ठाता में और स्वर्ग में बस रहा है उस सर्वनियंता सर्वेश्वर को अगर जाना है जानना है पाना है तो इन सब की इच्छा छोड़ कर इनके आधार स्वरूप अपने मय में आओ जितना भी कर्म है उपासना है शुद्धि है अशुद्धि है संस्कार है परिमार्जन बना है सारा का सारा ऐसा इति में है माया में है माया के आधार में कुछ नहीं माया के आधार स्वरूप शुद्ध मय में केवल ज्ञात ज्ञातित्व तो है ज्ञातव्य है कर्तव्य नहीं कुछ बनना है तो कर्तव्य है जानना है तो ज्ञातव्य है कर्तव्य नहीं ज्ञातवा देवम मुद्य सर्व पाशे उस देव को जानने से सब पाशों से छुट जाए वो देव है मत का प्रकाशक मति का आधार भ्रष्टा एक रस आजन्मा, है तो होती रहती है आहार करे करे व्यवहार परिग्रह करे तो मत तो भ्रष्ट हो जाती है शुद्ध आहार अशुद्ध व्यवहार करे तो मति का विकास होता है लेकिन मत का विकास हो या मति भ्रष्ट हो फिर भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता वो अपना आपा है जो समाधि में है वही विक्षेप में है जो गरीबी में है वो अमीरी में है जो सुख के समय वही दुख का प्रकाशक दुख के समय है तो उसका तो कभी अभाव नहीं होता वो कभी साथ नहीं छोड़ता अपना आपा वो अपना आपा मैं हूँ इस प्रकार अगर बोध हो जाए बेड़ा पार में मतिकारिष्ठान जैसे एक अंतकरण के मती का अधिष्ठान वो है ऐसे अनंत अनंत अंत करण की मती का अधिष्ठान वही का वही जैसे ये ये शरीर की दो आंखे देखती है उसकी सत्ता स्पूर्ति से वैसे ही हजारों हजारों शरीर उसी की सत्ता से देखते हैं, हजारों हजारों आंखे लाखों लाखों आंखे उसी की सत्ता से सत्ता सामान्य एक है और तो विशेष अनेक हो गई जैसे सूर्य का सामान्य प्रकाश एक है इन आयने लाख कर दो तो आयने लाख होने के कारण लाख प्रतिबिंब पड़ेंगे और उनकी हिलचाल पड़ेगी कोई अच्छी जगह पर प्रतिबिंब दिखेगा तो कोई बुरी जगह पर दिखेगा कोई छोटा दिखेगा कोई बड़ा दिखेगा कोई चलता हिलता हुआ दिखेगा तो कोई प्रतिबिंब शांत सा लगेगा सामान्य सूर्य के रोशनी में एक रास्ता और प्रतिबिंबों को देखो तो भिन्नता है ऐसे अंतर अंतरकन जो है आयने की जगह पे है व्यापक चैतन्य परमात्मा है सूर्य के प्रकाश की जगह और ये जो मेरा तेरा का संबंध है वो है जगत की जगह तो सामान्य सत्ता जो है उस विशेष मैसेज सामान्य हो जाए स्वर्ग में जाना है तो विशेष ऊंचा होना है प्रसिद्ध होना है तो ब्रह्मचर्य रखो दान करो दान करो ब्रह्मचर्य रखो प्रसिद्धि के लिए नहीं रखो अपने स्वर्ग को जानने के लिए रखो तो नीति नेति के रास्ते भी पहुंचोगे तंदुरुस्त रहना है दीर्घ जीना है तो योग करो संय में रहो और खुली हवाओं में खुले आकाश में खुले शुद्ध प्राकृतिक वातावरण में जीवन बिताओ आयुष जल्द जल्दी मरना है तो खूब भोगियों के संग में रहो खूब भीड़ भराके में रहो जहाँ प्राण शक्ति कम है जीवन शक्ति के प्रमाण कम मिलते हैं। खूब देखो खूब सुनो खूब खाओ और धमाधम दम करो तो आयुष की जाएगा और मन की शांति भी क्षीर्ण हो जाएगी तो ये चढ़ाव उतार सारा का सारा माया में है प्राप्ति अप्राप्ति पकड़ना छोड़ना दुख सुखो समाधि विक्षेप भला बुरा पुण्य पाप अपना पराया स्वर्ग नरक वैंकुट लोक लोकांतर ये सब माया के अंतर्गत शुद्ध पर में तो कुछ नहीं कुछ नहीं है पर भी सब सब उसी में है उसी से सत्ता पाकर प्रतीत हो रहा है जैसे आकाश में कुछ नहीं है आकाश निर्लप है और सब कुछ आकाश के सहारे टिका है आकाश मिलता है न आकाश सबको ठह देता है ऐसे इस आकाश को भी वो सत्य स्वरूप ईश्वर ठह देता है सूर्य नक्षत्र चंद्र आकाश गंगाए भी उसी में वही का वही तुम्हारा हृदय में अंतरया में हो बुद्धि का प्रकाशक है जो अपनी बुद्धि का प्रकाशक है वही सूर्य का प्रकाशक है जैसे लाइट फ्रिज में आकर आइसक्रीम या बर्फ को सहयोग कर देती है या पानी को बर्फ बना देती है और वही लाइट हीटर में आकर या सिगड़ी में आकर तापमान बना देती है ऐसे वो अंत में आकर चैतन्य साक्षी हो जाता वही सूर्य में आकर चैतन्य तेज रूप हो जाता वही अंत की वृत्ति तेज अंश से नेत्रों के द्वारा दृश्य जगत देखते तो वही साक्षी का जैसे एक ही विद्युत की लाइन पावर हाउस से आती और तुम्हारे परफेक्ट होने से उससे अलग अलग काम होते में अपना काम काम होता है, लाइट वही, आवाज का दे देती। ऐसे तो आपका एक शरीर में एक घर में एक फ्लैट बिल्डिंग में बड़ी बिल्डिंग पावर हाउस की लाइन तो एक और वहाँ अनेक वेराइटिया दिखी थी किसी प्रकार पावर हाउस की और जगहों में भी और लाखों लाखों घरों में भी तो लाइन जाती ना। है ना पावर हाउस तो वही वही है हजारों हजारों लाखों लाखों लाखो कुटुंबों में घरों में जाती है लाखों घरों में जाती है जब अहमदाबाद जैसी सिटी तो लाइट का तो, तो देखा जाए इलेक्ट्रिक का तो, तो एक है और घर अनेक हैं और घर हर घर में अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है अपनी अपनी आवश्यकता उसके अनुसार उसका रूपांतर करते रहे ऐसे ही चिदाकाश रूप समी का वही अंतःकरण में अंतर्यामी होकर फिर पांच इंद्रियों वाला शरीर है तो उसी की सत्ता देखने सुनने चखने स्पर्श करने में उसका उपयोग करता है मन अगर तीन इंद्रियों वाला देह है कोई दो इंद्रियों वाला देह है ऐसे बोटेन छोटे जीव कोई एक इंद्रिय वाला है कभी योगी छठी इंद्रिय खोल देता तो वो सत्ता वही कि वही काम करते तो जो सत्ता है वास्तविक में हमारा अपना आपा वह है सत्ता के सहारे जो साधन चलते हैं, वो प्रकृति तो प्रकृति के साधनों को मैं मानते हैं, और सत्ता को कहीं पराया मानते देशांतर में कालांतर में अलग मानते हैं दूसरा मान ये अज्ञान है सत्ता सामान्य जो है अपना स्वरूप है वो मैं और ये साधन है आदमी निष्फिकर हो जाएगा निर्द्वंद हो जाएगा अजन्मा स्वरूप है अपना अपन जन्म मृत्यु में धर्म नहीं है पुण्य पाप का शुभकर्म नहीं में अजन रूप कोई कोई जाने अपने अज निर्लैपी रूप को कोई कोई बिरला जानता है सब तो बुद्धि के सीमा में बंधे मन की कल्पनाओं में उलझे चाहे धार्मिक हो चाहे अधार्मिक हो चाहे देशी हो चाहे परदेश हो चाहे स्वर्गवासी हो चाहे नरकवासी हो साधनों के साथ जुड़े हैं अपन साधन ससीम है आत्मा असीम है साधन है अपना आप अशाश्वत है इसीलिए कई बार नरक भोग लिया नरक का पाप खत्म हो गया लक्ष्मी आप तो वही कह तो स्वर्ग भोगा, स्वर्ग का पुण्य खत्म हो गया आप वही कहवा वह वह? बचपन का तिलवाड़ का सुख भोगा, खत्म हो गया आप वही कहवाए जवानी भोग वही क्या वही बुढ़ापा आया उसको देखने वाला वही क्या वही ऐसे युग युगान्तर में जन्म जन्मांतर में सब जो कुछ मिलता भी बिछड़ता है फिर भी जो प्रकाशक है वो ज्योका रहता है हाँ प्रकाशक का साधन मति कम ज्यादा होती रहती और जैसी मति होती ऐसा अपने को मानता है ये गड़बड़ है मति मंद है तो बोले गे हम तो क्या करें भाई मंद मति है मति की मंदता को भी तो जान रहा है कोई हम मत विकसित खरे है मैं बड़ा चतुरु मेरे साथ कोई सास वास करे तो बिठा दू दो घंटे में चतुर हकीकत में चतुराई मति की है मंदता मति की अपने में आरोपित कर देते मोटापन और पतलापन ये शरीर में है तो सारे साधनों के स्वभाव स्थिति के स्वभाव नीति में लगा देते यहाँ भूल होती फिर बाकी का कितना जब मेन मेन पॉइंट पर भूल कर दिया जहाँ रास्ता डाइवर्स होता है या बदलना है वो नहीं बदला और रेल दूसरे पार्टे चढ़ गए और अब सब स्टेशन करते और सब व्यवस्था करते। बदला गया इसलिए अज्ञान में जो कुछ किया है वो अज्ञान का रूपांतर है जैसे सपने में कितना तुम खाओ पियो सारी व्यवस्था करो जो जागृत में करना चाहिए वो तुम सपने में कितना भी बढ़िया किया तो क्या फर्क पड़ता है ऐसे जागकर अपने स्वरूप को देखना उसको छोड़कर तो अपने में कितना भी सजाया मती को कितना भी सुंदर बनाया शरीर को कितना भी कुछ महल मारिया मकान बना लिया क्या फर्क पड़ता है धोखे कर लो कर्म करके कुछ मिल गया आप संतुष्ट है तो हम इनकार नहीं करते उपासना करके आपने कुछ ठीक है अच्छा तो कुछ संयम करके अपना व्यक्तित्व तो थोड़ा तेजस्वी बना ले इससे ज़्यादा तो करो ये आपसे तो आपसे बिखर जाने वाली चीजें ऐसा समझ के अगर आप ये अविद्यमान है देखते देखते बदलने वाली चीज है इसलिए उसको अविद्या कहा बाकी अविद्या कोई ही ऐसा ठोस तो तत्व नहीं है अविद्या की क्या है की शुद्ध बुद्ध पर परमात्मा को ढक सके तो करने की पाने की भोगने की होने की जो इच्छाएं हैं, वही आत्मा परमात्मा में जगने नहीं देते तीव्र हो जाए न करना है न भोगना है न पाना है बस अपने आप को जानना है तीव्रतम हो जाए रामकृष्ण ने गर्दन दबा देने नरेंद्र को विवेक एक बार दो बार तीन बार पानी में तीनों बार में क्या इच्छा थी क्या पाना था क्या करना था पहले क्या पाना था क्या भोगना था दूसरी बार में क्या पाना था तीसरी बार में क्या करना था बोले न करना था न पाना था न भोगना था बस बाहर निकलूं बाहर निकलूं ऐसे ही ये जन्म मर्ज से बाहर निकलूं संसार सागर से बाहर निकलूं बस ऐसी तीव्रतम इच्छा हुई तो चिटकी बजाते ही हो जाएगी अब इध्या पानी के होने की जो वासना है वही वास्तविक में अर्चन है सत्य की जिज्ञासा तीव्र हो तो इन वासनाओं को भस्म करें। मोक्ष की इच्छा तीव्र हो तो इन वासनाओं को भस्म कर सकता है वेदांत व्यक्तित्व का श्रृंगार नहीं व्यक्तित्व का विसर्जन है सत्य का साक्षात्कार और बाकी वेदांत के बाकी और जो किताब शास्त्र पुराण उड़ान ये वो अपने शास्त्र वो शास्त्र वो शास्त्र ये सब का वर्णन करते हैं करने पाने और भूगने का विस्त में जाओ स्वर्ग में जाओ ये करो वो करो आखिर भोग्य से गिरो वेदांत दर्शन एक ऐसा है जो मनुष्य मात्र का है उसमें किसी मजहब का ठेका नहीं मनुष्य मात्र का है वेदांत ओ बोलता है अगर तुम करके पाकर अंत में ठंड ठंड पाल रह गए ऐसा अगर तुम्हारा अक्कल काम करती का तो अब जिज्ञासा हो रही ऐसा करें कि करना न पड़े ऐसा पाए कि पाना न पड़े ऐसा भोग लें कि भोगता और भोग दोनों बचे एक हो जाए तो, तो भाई फिर तुम्हारा असली शुद्ध बुद्ध आत्म स्वरूप है उसको पालो हम्म उसी को जान लो तो जानेंगे तो बुद्धि से अब बुद्धि की पहुंच नहीं हुआ तो, से जानेंगे, की नहीं, तो सब वास्तव मिटते ही बुद्धि उसमें स्थिर हो जाएगी फिर बुद्धि बुद्धि नहीं बनेगी प्रज्ञा बन जाएगी जैसे लोहे की पुतली लोहे की नहीं रहेगी पारस में तन्मय होने से लोहे की पुतली लोहा नहीं बचेगी आकृति लोहे जैसी दिखेगी लेकिन हो जाएगी सूर्ण में ऐसी बुद्धि बुद्धि दिखेगी लेकिन ब्रह्म परमात्मा में तीन मिनट के लिए भी अगर विश्रांति शुद्ध लिया तो स्वरूप प्रज्ञा हो जाएगी कस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित गीता में वो स्थिति प्रज्ञा हो जाएगा फिर वो लेगा देगा खाएगा पिएगा दिखेगा बहुत कुछ करता हुआ अंदर से वो महापुरुष जीवन में करतृत्व अभोक्तृत्व दशा अष्टावक ने भी यही कहा जनक होगी जब तुम अकर्तृत्व तुम अपने को मानेगा सारे कलमशो से सारे कमो से बंधनों से उसी क्षण मुक्त हो जाए ऐसा अपना पद है अकर्ता ओ करते करते ज्ञान पाएगा तो ये सब होगा सीधा ज्ञान पाले तो ये सब नहीं होगा ज्ञान हो गया जरूरी नहीं कि सबके आगे वो देवी देवता प्रकट हो वो उपासना तीव्र है साधन काल में इच्छा किया है तो वो हो जाएगा नहीं तो फिर क्या वो हो गया वो भी आके चले गए पूजन करके भी तो क्या हो गया ऐसा क्यों इच्छा करना की मैं साधना करूँ मेरा देवता आके पूजन करूँ ये लंबा रस्ता बना देगा पूजन हुआ पे खत्म सिद्धो ने आके अभिवादन किया फिर खत्म हो गया समय तो ये सब इति में है सिद्ध आये देवता आए पूजन किया ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए और भला भला अभिवादन किया उदालक को अभी तो देखो सपना हो गया ना हजार वर्ष की समाधि करे चाहे तीन मिनट की समाधि करे सत्य का अनुभव हो जाता पर्याप्त हो जाता है। जनक को पैंगड़े में पैर पे डालते अनुभव हो गया पूरा जीवन राज्य के सुखदेव जी का अनुभव है तो वर्षो तक समाधि कर तत्व ज्ञान में देखा जाता दोनों एक ही है प्रक्रिया से तत्व ज्ञान समझना समझाना अलग बात उस तत्व में उस स्वरूप में टिक जाना है ऊंची बात स्वरूप वो तत्व तो क्या कहते तो बुद्धियों का प्रकाश करते हैं और है बड़ा सरल बड़ा आसान बुद्धि के विचारों को आप देखते हैं कि नहीं देखते मन के बदलाव को देखते हैं आज तक जो तो किया पाया पकड़ा छोड़ा तो सब बदल गया लेकिन कोई अबल है ना बस वही उसमें दिखना। बहुत सरल है भाई अत्यंत सरल है इसीलिए कठिन लग रहा है चुटकी बजा पर जा सकती है बस इतनी देर होती है। और करने पाने भोगने और होने की इच्छा है तो खूब वर्षों के वर्ष हो जाते है। तो करने की पाने की होने की भोगने की जो इच्छा है वो परिहित कर दो तो फिर आप सेफ हो जाओगे सेफ हो जाओगे फिर तक का साक्षात की जिज्ञास होगी धोना है आश्रम पाना है नहीं तो खड़िया पलटन में जाना है नहीं न जाना है न पाना है न करना बस अपने परमात्मा से कैसे सत्य से कैसे साक्षात्कार हो सत्य में बुद्धि कैसे टिक जाए हकीकत में सत्य में कैसे साक्षात्कार हो सत्य में बुद्धि टिक जाए ये इच्छा भी सत्य के कि अभी तो ईश्वर के अस्तित्व से ही तो हो रही है साधन में जुड़े हैं इसलिए जरा कठिन लगता है ईश्वर पराया लगता है दूर लगता है बाकी तो देखा जाए तो हाजर हजूर जागरी होता है ईश्वर ही ईश्वर है ब्रह्म ही ब्रह्म भगवान राम भी आत्म विचार गुरु का सुनकर प्रबुद्ध हो गए अब मैं प्रबुद्ध होकर अपने ज्ञान स्वरूप में स्थित हुआ हूँ संसार की सत्यता जैसे मेरा ये शरीर पंच भौतिक विनाशी है ऐसे सारे मेरे संबंध भी विनाशी है जैसे सुख दुख आने जाने वाला है ऐसे ही मान अपमान सब ऐसे ही है जैसे मिट्टी का घड़ा देखने भर को है मिट्टी से बना है मिट्टी में टिका है मिट्टी में मिल जाएगा ऐसे ये शरीर पांच भूतों का है पांच भूतों से जी रहा है पांच भूतों में मिल जाएगा लेकिन पांच के इस शरीर को चलाने वाला जो चैतन्य अभी मैं हूँ वो उस महा, महा पांच भूतों को चलाने वाला भी चैतन्य मैं हूँ जैसे घड़े का आकाश महाकाश एक है ज्वाला दीप शिखा और प्रचंड अग्नि अग्नि तो में एक है। ऐसे इस पंच भौतिक शरीर का सत्ता स्पूर्ति चेतना बड़ापन, छोटापन को देखने वाला चैतन्य आत्मा कुटस्थ में हूँ ऐसे ही समि में मैं हूँ शरीर में ऐसे ही मेरा ही चैतन्य समी में है इस प्रकार का ज्ञान पाकर मैं हो गया आनंद स्वरूप हो गया हूँ अपना सुख स्वरूप में स्थित हो गया हूँ अपना स्वयं सुख रूप में हूँ मैं ही मेरे से ही सारा ये शरीर आनंदित होता है सारा संसार आनंदित होता है वो मैं चित चैतन्य आनंद स्वरूप मुझे अपने आप का पता चल गया अपने चेतना का पता चलने से आदमी विगत ज्वर हो जाता है ज्वर मना ताप ताप से रहित होता है जब तक अपने आप का पता नहीं चलता तब तक आदमी को ताप तपाते रहते हैं मान्यताएं सताती रहती राग द्वेष, अपमान ये सब दुखी करता है जब अपने आप को जान लेता है तो विगत ज्वर हो जाता है ताप रहित हो जाता है अज्ञानी को सदा तीन ताप सताते रहते हैं ज्ञान पाले भाई वेदांत हुए वेदांत पालो बस ज्ञान पाले तो तीनों ताप समझाते हैं तो वशिष्ठ जी कहते हैं राम जी कहते हैं वशिष्ठ के मुनीश्वर तुम्हारा उपदेश सुनकर अब मैं विगत ज्वर हो गया अपने आप आनंद स्वरूप में जग रहा रहे हाँ जी मैंने योग्य पद को अपने मैं पा लिया है जहाँ से मैं स्पूर्व होती है उसी चैतन्य को मैंने अपने आत्म स्वरूप को पा लिया है देखो मैं मानता था अब बुद्धि सूक्ष्म होकर अपने आपकी मय में आ गया ध्यान के द्वारा सत्संग के द्वारा सत्कर्मों के द्वारा बुद्धि सूक्ष्म हुई सूक्ष्म बुद्धि से आपने उस मय शुद्ध चिराकार स्वरूप को पा लिया है हे भगवान हे गुरुदेव मानो अब मैं दूसरा वशिष्ठ हो गया हूँ जैसे आप नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध निरंजन नारायण स्वभाव में ऐसे मैं भी जड़े अपने नारायण स्वभाव शुद्ध बुद्धि युदय की उत्पत्ति स्थिति पर ले अब मुझ पर असर नहीं कर सकती जैसे घड़े का बनना घड़े का टिकना घड़े का फूटना पर शरीर का विनाश मुझ चिदाकाश स्वरूप आत्मा पे कोई प्रभाव नहीं डालता जन्म मृत्यु मेरा धर्म नहीं है पुण्य पाप कछु कर्म है पुण्य पाप भी मेरे कर्म नहीं है ये मन के हैं शरीर के हैं और एक मन नहीं अनंत अनंत मनों को चेतना देने वाला मैं हूँ माऊ खा दे तो अब मेरे को अपने शुद्ध स्वरूप का बोध हो गया तो अब मेरा पाप चला गया अब मुझे ईश्वर पाने की भी इच्छा नहीं और जीव कहलाने की भी जरूरत नहीं मैं पापी हूँ ये भरम भी टूट गया और मैं पुण्यात्मा हूँ ये भरम भी टूट गया जन्म मृत्यु मेरा धर्म नहीं है पुण्य पाप कछु कर्म नहीं मैं आज निर्लपी रूप आज अज अजन्मा हूं निर्लपी हूं कोई कोई जाने कोई विरला विरला मुझको निर्लैपी स्वरूप को मुझको अपने हृदय में जानता है मैं वो राम जी हो गया मानो गुरु महाराज में दूसरा वशिष्ठ हो गया कितना बढ़िया अनुभव भूषण जी का चरित्र है मेरे तो सुनाया ये कथाएं परमार्थ बोध के लिए जितने दुख हैं अबोध के लिए अबोध को दुख होता है अज्ञानी को दुख सताते जब सत्संग चर्चा सुनकर ज्ञान में परिनिष्ठित हो गया सारे दुख सदा के लिए मिट गए प्रश्न है कि वे हार्ड मास था शरीर किसने रचा है ये रचा है वासना ने सूक्ष्म शरीर में वासना थी ज्ञान हो गया तो सूक्ष्म शरीर ज्ञान अग्नि से बाधित हो गया जल गया अब दूसरा नया शरीर नहीं रखेंगे इन पहले जो ज्ञान नहीं था तो शरीर रचे शरीर रचे भगवान जब शरीर रचते तो संकल्प बल से लोगों के उद्धार की लीला मात्र उनका संकल्प मात्र दे होता है और बाकी लोगों का जो हार्ड मास का मजा का भगवान का अवधार जो चिन्ह वो तो ये है तो चैतन्य चिन्ह है लेकिन अपने को न जानने से वासना के कारण ये शरीर की भावना की कि मुझे ऐसा शरीर मिले जैसे अपने ऐसे सूट कोट सिलाते ना ऐसा घर बने ऐसा शरीर हो ऐसा फर्नीचर हो ऐसे ही जीव जब गर्भ में आता है ना तो गर्भ में आने के पहले उसकी इच्छा होती है की ऐसा शरीर मिले ऐसा जन्म हो तो उसके कर्म उसके अनुरूप होते तो फिर उस माता के गर्भ में टिकता है और ये मांस का का शरीर वो बना लेता है फिर इसी शरीर से सुख दुख की खिचड़ी एक ही थाली में खाता रहता है पकाता रहता है जब ज्ञान होता है तब थाली को फेंक देता है करतापन भोतापन और अपनी अमरता को जान लेता है अरे वो ब्रह्म सूत्र की व्याख्या थी विश्व का आर्षद्रोह ग्रंथ पहला वो ब्रह्मसूत्र है ये बात सूक्ष्म थी इसलिए बहुत लोगों के पल्ले नहीं पड़ी अब किसी को पल्ले पड़ी तो सब की सब नहीं पड़ी थोड़ी बहुत पड़ी ब्रह्मसूत्र की कथा और ब्रह्मसूत्र का विचार उन्नत जिज्ञास के लिए है सत्य को जानने की जिज्ञासा है तीव्र इच्छा है ये उन लोगों के लिए सत्य कोई भावना का विषय नहीं सत्य किसी व्यक्ति कि की चीज नहीं किसी संप्रदाय की नहीं किसी मत की मतान की प्रॉपर्टी नहीं जिसमें तमाम तमाम मत तमाम तमाम मतांतर स्पूरित होकर मतियां लीन हो जाते, फिर भी जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता वो सत्य है वही चेतन स्वरूप है वही ज्ञान स्वरूप है ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मो वो सत्य क्या है सत्य स्वरूप है ज्ञान स्वरूप और अनंत है वो ब्रह्म है व्यापक परमात्मा उसको समझने के लिए जिज्ञासा चाहिए यज्ञ करना है तो यज्ञ मंडप में जाए उपासना करनी है तो मंदिर में या तो पूजा घर में जाए विद्वान होना हो तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाए लेकिन जिसको मुक्ति का अनुभव करना है ये सारे परपंच का आधारभूत तो रहस्य समझना है उसको तो वेदांतनिष्ठ महापुरुषों के चरणों में जाना पड़ता इसमें हम लोगों ने सुना कि दृष्टा और दृश्य ये दृष्टा द्रिष्ट। है मैं दृष्टा हूँ ये दृश्य है जैसे साप दृश्य है मैं दृष्टा हो गया एक बिना वेदांत के अनुभव करने वाले गुरुओं की सहायता के बिना भी दृष्टा और दृश्य साक्षी भाव की उपासना तो ऐसे हो सकती है फिर भी साक्ष्य और साक्षी भाव की उपासना से विचार से भी सत्य का साक्षात्कार पूर्ण नहीं होगा उनकी तो देह दृश्य है सर्प दृश्य है मैं दृष्टा हूँ सर्प जिसने देखा वो अपने को दृष्टा मानता है और सर्प जो रस्सी में दिख रहा है या सर्प बाहर दिख रहा है वो दृश्य हुआ और कतनी सर्प का भाव भी तो अपने मन में ही है रस्सी को पता नहीं है सर्पण सर्प को पता नहीं मैं सर्पन सांप लेकिन दोनों को देखने वाले मन में है तो मन का ही हिस्सा मन में ही दृष्टा और, तो से से और जो मन का बुद्धि का भी आधार अधिष्ठान है वो सत्य स्वरूप परमात्मा हमारा आत्मा होकर बैठा है हम दृष्टा होकर बैठे तो किस में बैठे कि मैं देखता हूँ मैं दृष्टा हूँ ये दृश्य है तो देह में बैठ के देखोगे तो जगत दृश्य देखेगा दिखेगा देह दृष्टा देखेगा इंद्रियों में होकर तो दे... बैठेंगे तो देह दृश्य देखेगा इंद्रियां दृष्टा देखेगी मन में बैठेंगे तो इंद्रिया दृश्य दिखेगी बुद्धि में बैठेंगे तो तो दिखेगा, मन के के संकल्प आते हैं हैं जाते हैं। उसको देखने वाले मैं मैं निर्णय करने वाला बुद्धि तो बुद्धि अब कहा जो बदलती है बुद्धि विज्ञान में तो बुद्धि में बैठ के देखेंगे तो इंद्रियन दृश्य देखेगी अपने आत्मा में बैठ के देखेंगे तो बुद्धि दृश्य दिखेगी और अपने निरंजन व्यापक स्वरूप में जब दृष्टा का विचार करेंगे तब तो ज्ञान से तब सारा ब्रह्मांड ही छू हो जाएगा उसका सत्य का भाव चला जाएगा सत्य का साक्षात्कार होने लगेगा तो ब्रह्म में बैठकर कर दृष्टा हो तब तो ठीक है ऐसे मैं साक्षी हूं जो आए वो खाओ आये पियो बीड़ी पियो शराब पियो गंदा पियो ये पिओ मै ही हूँ इससे बुद्धि मलिन होगी बुद्धि जब शुद्ध होती है तो तद तो स्वरूप अवस्थान तो अपने स्वरूप में पाती हैं तो बुद्धि बुद्धि होती होती है है है तब होती है। फिर पता चलता है कि जिस भगवान को ईश्वर को खोज रहे थे वही अपना आत्मा ही परमात्मा है अपना आपा ही जो खोजने वाला जहाँ से खोजने का विचार उठता है वो भी सत्य परमात्मा की सत्ता है वो परमात्मा है नहीं जाना था तब तक ईश्वर है कब मिलेगा अब मुक्ति होगी कैसे होगी चिंतन जान लिया तो पता चलेगा क्या रे? तो केवल ना समझी बेवकूफी का नाम ही तो दुख है नास दूर दिखता है ना सी है कई लोग नास्तिक होते हैं श्रद्धा नहीं कई श्रद्धावान होते हैं, लेकिन विचार नहीं कर पाते आत्मा परमात्मा का जब श्रद्धालु नहीं है उसके अपेक्षा श्रद्धावान तो ठीक इन श्रद्धावान के साथ तत्परता जोड़नी चाहिए गीता में आया है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर इंद्रिय इंद्रिय संयम हो और तत्परता हो ये दो चीज श्रद्धा वालों के पास होनी चाहिए तत्परता नहीं है तो अकेली श्रद्धा ठीक है भावना से थोड़ा बहुत शांति मिल गया थोड़ा बहुत भावना पवित्र हो गई श्रद्धावान वन लभते ज्ञानम तत्पर है इंद्रिय संयम इंद्रिय संयम आंख को व्यर्थ का देखने से बचाए कान को व्यर्थ का सुनने से बचाए जीव को व्यर्थ के स्वाद के आकर्षण से बचाए नासिका को व्यर्थ के परफ्यूम आदि के आकर्षणों से बचाए शरीर को व्यर्थ की चेष्टा आलस्य आदि से विकारादि से बचाए तो इंद्रियां मन में लीन होगी और मन बुद्धि में लीन होगा और बुद्धि उस सूक्ष्म परब्रह्म का जब चिंतन करेगी तो फिर बुद्धि बुद्धि नहीं बचेगी परब्रह्म में लीन हो जाएगी जैसे तरंग तरंग नहीं बचती तरंग सागर में लीन हो जाती ऐसे वो मति परमात्मा में लीन होती वो प्रज्ञा बन जाती है तब पता चलता कह रहे वो मुझसे दूर नहीं थे मैं उनसे दूर नहीं था ईश्वर माताजी या गुरु से हम दूर नहीं है वो हमसे दूर नहीं फिर भी बहिर्मुखता के कारण दूर से लगते हैं वही ईश्वर है वही गुरु तत्व है वही ब्रह्मदेव है वही परमात्मा है वही काली है वही माँ है तत्व रूप से देखें दो जैसे पेड़ की डालियों को देखो पत्तों को देखो फूलों को देखो फलों को देखो टहनियों को देखो तो ये भिन्न भिन्न देखेगा लेकिन इसके तत्व को देखो तो वृक्ष में सार है रस वही रस थर बना है वही रस डाली बना है वही रस पत्ते बना है वही रस पुष्प बना है वही रस फल बना है वही रस फूल बना है ऐसे वही सचिदानंद भन परमात्मा मेरा आत्मा वो ब्रह्म अनेक होकर भासता है किन इंद्रियों से वो दिखता नहीं इंद्रियां तो देखा पेड़ है बुद्धि से भी जानना पड़ेगा कि रस ही पेड़ रूप होके दिखता है इंद्रिया तो देखा कि, कि सूरज है वो भी बताएंगे कि, कि ब्रह्म ही सूर्य रूप होके देखता है तो सर्व आत्म भाव जगने पर आदमी की इच्छाएं वासनाएं होती जाती जो जो इच्छाएं वासनाएं चुन होती जाती है त्यों तुम अपनी बुद्धि परमात्मा में बैठती जाती और जो जो बुद्धि परमात्मा में प्रतिष्ठित होती जाती है त्यों तुम इच्छा वासनाओं का प्रभाव खत्म होता जाता वो ईश्वरत्व तो में जग जाता है जीवन में सार ईश्वर प्राप्ति है जब पूर्ण सार वही है तो पूरी शक्ति पूरी तत्परता पूरा संयम करके उस काम में लग जाना ये बुद्धिमता है अन्यथा तो ये हिसो हिशो करके जिंदगी गुमा देते समय पूरा हो जाता है तो सन्यासी और विरक्त लोग गुरुपूर्णम से लेकर ये चतुर्मास चलता है तो एकांतवास एक, एक जगह पे रहते ब्रह्म सूत्र उपनिषद आदि ग्रंथों का अध्ययन करते इन ग्रंथों का अध्ययन करके सूक्ष्म विचार करके अपनी मति को सूक्ष्म बनाते और परमात्मा में विश्रांति पाते एकाग्रता एकांतवास और सूक्ष्म चिंतन ये आपको उन्नत बना देता है छो के उपनिषद में आया है कि भगवान श्री कृष्ण सितर वर्ष की उनकी उम्र थी तब घोर अंगिरस ऋषि के आश्रम में गए विरक्त जीवन गुजारा है श्री कृष्ण ने विरक्त जीवन गुजारा है और तेरह साल उस में रहे सितर वर्ष की उम्र से लेकर त्यासी साल तक की उम्र उतने का अध्ययन किया है एकांत में रहे और त्यागी विरक्त जीवन बिताया तो एकांत तो वास इससे आपकी मति होकर ब्रह्म परमात्मा में प्रतिष्ठित होती सब सब सब मैं सब ही है, सब आत्मा ही है। और ऐसा करके दे और देखा इससे काम गड़बड़ हो जाता है और उस ग्रंथ में तो यहाँ तक मैंने सुना पढ़ा कि सुना श्री कृष्ण उपनिषदों का अध्ययन करके वो जो एकांतवास का प्रभाव था वही प्रभाव महाभारत के युद्ध में गीता होकर उपनिषदों का ज्ञान प्रकट हुआ और श्री कृष्ण एकांतवास में इसलिए उनका प्रभाव और बढ़ गया उनका इतना प्रभाव बढ़ा की अभी तक वे उनके जन्माष्टमी आदि उत्सव मनाए जाते हैं लोगों को आनंद और प्रकाश मिलता रहता है दूसरे जो संत महात्मा है जिनके छाया के नीचे को सुख शांति का एहसास होता है और उन महापुरुषों का कलेवर चला भी जाता फिर भी जाता फिर उनके विचार समाज आदर्श से मानती तो उनकी गहराई में भी देखा होगा कि ये एकांत प्रिय होते है तत्परता होती है और इंद्रिय संयम होता है जब साधन काल में उनकी एकांत तत्परता और इंद्रिय संता वे ही लोग उन्नत होते बाकी के लोग वेश बनाकर भले साधु कहला रहे इन में वेश बनाया या न बनाया एकांत एक रहे इंद्रियों को मन में मन मन्न को बुद्धि में और बुद्धि को उस शुद्ध ब्रह्म में लगाया सूक्ष्म कर दिया उनका प्रभाव अभी इस ब्रह्म सूत्र के व्याख्याल में एक कहानी बताई थी घटना बताई समझो कि हरिद्वार में एक महात्मा थे ओ महात्मा ने व्रक्त रहते तो भीड़ बढ़ गई त्याग में ये सामर्थ्य है जितना भीतर से त्याग होता है उतना ही बाहर की चीजें खींच के हाथी दिखावे का त्याग नहीं सचमुच का त्याग जितना भी दड़ी त्याग होता है मान की इच्छा होगी मान नहीं मिलेगा मान की इच्छा का त्याग होते ही मान देने वाले पीछे पीछे अच्छा से अगर काम करोगे तो सुख नहीं मिलेगा मजिद मिलेगी लेकिन कर्तव्य समझ कर काम के लिए काम करोगे सुख प्रकट होने लगे जितना अंदर में त्याग होता है उतना ही अंत साफ सुथरा होता है उतना ही इंद्रियों को अंत और बुद्धि को थोड़ा ठीक काम करने की योग्यता मिलती जितनी इच्छाएं होती हैं और जितना भोगवासना या संसार का चिंतन सुनना देखना होता है उतना आदमी शरीर में जीता है और जितना कम देखता सुनता बोलता और अपना सूक्ष्म में आता है उतना वो महान हो जाता है पढ़ लिखकर सर्टिफिकेट पा लेते हैं वो विद्वान अथवा ग्रेजुएट कह जाते हैं और उन बिचारों को चार पैसे की नौकरी के लिए दर दर के इंटरव्यू देने पड़ते धके खाने पड़ते और कब कौन सा साहब उनको कहा बदल डाले कोई बता नहीं और जिन्होंने एकांत में थोड़ा बुद्धि को इंद्रियों को मन में मन को बुद्धि में बुद्धि को पर ब्रह्म में लगाया वे ब्रह्मवेता, वे संत हो गए महान हो गए और कई साहबों को आगे करते साहबों को करना पड़ता है और वो साहब सुखी रहते हैं हजारों हजारों लोग ऐसे उनको देखकर उनकी सलाह पा पाकर अपना मार्गदर्शन पाकर सुखी होते हैं तो मानना पड़ेगा कि अंतर्मुख में अपना तो कल्याण होता है हजारों हजारों लोगों को कल्याण करने का सामर्थ्य भी आता है वो पर ब्रह्म परमात्मा अति सूक्ष्म है इंद्रियों से नहीं जाना जाता है मन से भी नहीं जाना जाता है पैतृ उपनिषद में आता है ईशावास से निदम सर्व षद में आता है ये तो वाचो नि वर्तन थे अपराप सा मन सानंद ब्राह्मण निकाच जा बाणी जाती नहीं मन की गति नहीं और बुद्धि और वाणी बिचारी थक जाती है उस आनंद को पाकर वो ब्राह्मण वो ब्रह्म कभी भयभीत नहीं होता भय देह में मैं बुद्धि से होता है भय मन में बैठे रहो तो भय रहेगा इंद्रियों में बैठे रहोगे तो भय रहेगा बुद्धि में बैठोगे तो भी थोड़ा बहुत भय रहेगा लेकिन जब आप बुद्धि के भी आधार स्वरूप अपने आप में जग जाओगे अपने आप में बैठोगे परल हो जाए तभी भी आपका कुछ नहीं बिगड़ता अपमान तो क्या बारह सूरज तप जाए बारह मेघ बरसे और चाहू और महापरल होने लगे तांडव महाप्रलय फिर भी वास्तविक में तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता लेकिन तुम अपने को नहीं जानते और देह में आबद्ध हो जाते तो जरा सा किसी ने कुछ विंग कर दिया किसी ने कटाक्ष कर दिया किसी ने जरा कुछ कर दिया दुख हो गया किसी ने जरा कुछ कुछ कर दिया सुख हो गया कोई जरा सी चीज कम ज्यादा हो तो परेशान हो गए श्री कृष्ण के जीवन में देखो तो जेल में प्रकट हुए मुस्कुरा रहे और शिकारी ने बहलिये ने बाण मारा तब भी वो शांत दर्शा उसको बोलते कि होता रहता नीति में तो फिक्र मत कर मेरे लोक में पहुंचा कभी का सुर से भिड़ना पड़ा है फिर कभी अघासुर से तो कभी बकासुर से कभी अपने जरासंद से तो कभी शिशुपाल से तो कभी दुर्योधन की टुकड़ी से और दुर्योधन से फिर भी मुस्कुराते रहे मथुरा छोड़कर भागना पड़ा द्वारिका गए और द्वारिका को छोड़कर कभी कहीं जाना पड़ा गिरनार के पर्वतों को छोड़कर भागना पड़ा जाना पड़ा फिर भी श्री कृष्ण के चित्त में कोई शोभ नहीं कोई फरियाद नहीं क्यों ये कृष्ण अपने शुद्ध स्वरूप में बैठे उनके चेहरे पर प्रसन्नता कम नहीं मुख पर मलिनता नहीं आई अपने आप में बैठे हैं और जितना जितना आदमी वस्तुओं पर आधार रखता है उतना उतना छोटा हो जाता है और जितना जितना अपने आप पर आधार रखता है आत्मा पर उतना महान हो जाता है जितनी इच्छा में जाता उतना वो आदमी छोटा शुद्ध और जितनी इच्छा कम उतना वो बड़ा, और इच्छा एकदम नहीं है तो, तो ब्रह्म हो गया तो जब देह में होता है तो टेंशन चिंता वर्दन पाप पुण्य ये सब उसको बांधते हैं। जब देह से थोड़ा भीतर जाता है तो बंधन कम लगता है और भीतर जाता तो बंधन कम और पूरा अपने स्वरूप में चला गया कोई बंधन ही नहीं उसके लिए मुक्ति भी फिलवाड़ है बंधन भी कुछ बच्चों की कहानी उसके ऊपर न पुण्य का प्रभाव है न पाप का न सुख का न दुख का उसके लिए जीवन मृत्यु ये उत्पत्ति स्थिति पर लूरण मात्र है चित्त का फूरने से ही सारा भाषता है वो जानते हैं ज्ञान इसलिए और सब यत्न छोड़कर केवल अपने चित्त को वासना रहित करना चाहिए और ज्ञान के प्रकाश में जीना चाहिए उस महात्मा को थोड़ा वैराग्य था तो महात्मा के तरफ लोग आकर्षित हुए महात्मा का वैराग्य मजबूत होता गया तो लोग और आकर्षित होते गए बाबा जी पेड़ पे चढ़ गए अभी कथा सुनी थी तुमने पेड़ बेच में तो, तो लोग महाराज बड़े आदर से उनको रस्सी से बांध कर दूरी से उधर खाना पहुंचाने लगे और फकर महात्मा थे उधर खा लिया उधर इसे पिचकारी कर दिया बच्चे निर्दोष में करते लेटरिन बाथरूम पर ही करने लग गए फिर तो भी लोगों की श्रद्धा बनी रही लोग भीड़ करके बैठने बैठे बोले तुम क्यों सेवा करते हो क्या चाहते हो भगवान चाहिए बोले हाँ भगवान चाहिए, भगवान चाहिए? तो जो ये टोपी पहरा है या दुशाला रखा है या जो अपने को सेठ साहब मान रखा है सब टोपी वोपी और जन फेंक दो कुछ लेको ने दिया और कुछ लोग जो चुस्त रूढ़ीवादी थे वो तो बैठे रहे कि सब गए ये टोपी या नहीं वादी तो फेंकती रहा अभी तो भगवान का दर्शन नहीं हुआ दर्शन नहीं हुआ तो, तो गंगा जी से पत्थर ले बजाओ मंजिला करके खूब प्रेम से कीर्तन करो कीर्तन करते करते थक गए शाम हो गई बोले भगवान तो नहीं मिला ये भगवान नहीं मिला तो तुम्हारे पाप बाकी है तुम्हारा पकड़ बाकी है तो अपना और फिर चाहतो ये बात सुनकर सात्विक लोग या जिनको कुछ नहीं चाहिए था वो तो भाग गए कुछ लोगों ने ये भी कर लिया ये भी कर लिया तो अभी भगवान तो नहीं मिले थूका फिर चाहता फिर भी भगवान नहीं मिले अरे रह के थोड़ा चाहता चीछी छी चीछे क्या वो लवर लवरी एक दूसरे की थुक चूसते रहते चाटते रहते उसकी अपेक्षा तुम तो श्रद्धालु ने भगवान के नाम से अपनी ही थूक चाट ली और श्रद्धा तो सिद्ध कर दी उन्होंने महाराज तो अभी भगवान तो मिले नहीं भगवान नहीं मिले तो रात्रि को बारह बजे में भगवान बताऊंगा अब okay, महाराज ने इतना इतना उपाय बताया कोई हुआ नहीं अब क्या होगा ऐसा सोच के जिनकी तत्परता नहीं थी जो ज्ञा तीव्र नहीं थी वो लोग चले गए बाकी के गिने गिनाए रहे बाबा जी उतरे बोले मैं ही ब्रम हूं मै ही भगवान हूं देख लो बोले बाबा जी ऐसा ही था तो इतनी मजूरी क्यों करवाया बोले तो इतनी मजूरी करने के बाद ही मैं कहता हूं और तुम सुन सकते नहीं तो पहले तो तुम भड़क जाते और मैं ब्रह्म हूं का मतलब ये जो देह दिखता है वो ब्रह्म नहीं है लेकिन मैं जहाँ से स्पूरित होता है वही और तब तुम तो मसी जाओ उसका अनुसंधान करो इतनी मजदूरी क्यों किया तुमने तो तुम्हारे बेवकूफी से किया श्रद्धा तो थी लेकिन ज्ञान नहीं था ज्ञान के लिए तत्परता नहीं थी हजारों हजारों वर्ष लोग मजदूरी करते रहते लाखों लाखों जन्म तक मजदूरी करते रहते सुख के लिए हर जन्म में कोशिश करते सुखी होने के लिए अंत में देखो तो मर जाते यही पड़ा रह जाता है फिर दूसरे गर्भ में लटके तो महाराज तो महाराज बेवकूफी अभ, अभी अंत होने को आए लेकिन जो बेवकूफी मिटाता नहीं या भगवान पाने की तत्परता रखनी नहीं रखता तो उसकी बेवकूफी का अंत कब हो वो तो अनंत जाने तो एक होती है वस्तु ये प्रारंभ में चला था निश्चित परिनिष्ठित वस्तु तो ये परिनिष्ठित वस्तु जो ब्रह्म है वो स्वतः सिद्ध है और उसमें ही बनता करता है जैसे आकाश स्वतः सिद्ध है लेकिन घड़ा बनता है मकान बनता है शरीर बनते हैं बिगड़ते हैं आकाश जो करते ऐसे ही चिदाकाश जो है ज्यो तो तत्व है निर्णय बनते करते हैं, शरीर की अवस्थाएं बनती बिगड़ती उसको भी वो जो देख रहा है बुद्धि के भावों को जो देख रहा है शरीर की अवस्थाओं को जो देख रहा है आ, इसको भी देख उसको भी देख यह भी देख वह भी देख देखत देखत बुद्धि ऐसी सूक्ष्म कर दे देखत देखत ऐसा देख मिट जाए रह जाए एक तो वो अपना एक परिषित स्वरूप ब्रह्म उसको जब तक नहीं ठीक से पाया तब तक अपने को भले कुछ मान ले कुछ पाने के लिए कर ले लेकिन उस आत्म को नहीं पाया और जो कुछ पाया वो दो पैसे गए और जो कुछ पाया पोती कोरिया है बस बोलते तो आदमी तो बड़ा गरीब था कितनी तरकी के लखपति हो गया अरे के साथ में बने लाने के अवॉर्ड मे अवार मिला ठीक है लेकिन जिन्होंने अवॉर्ड दिया वो भी तो बेचारे बुढ़ापे में देखो कहा गए कहा पहुंचे ये क्या बड़ी बात है साथमा बढ़ा हुआ और धनवान हुआ कि इसको फलाने व्यक्ति ने फलाने राष्ट्रपति ने अवॉर्ड दे दिया क्या बड़ी बात एक राष्ट्रपति ने कई लोगों को एवॉर्ड दिया इन उस राष्ट्रपति ने भी अगर आत्मज्ञान नहीं पाया तो एवॉर्ड लेने वालों ने अवॉर्ड पाकर भी थोड़ी देर के लिए मन को मना लिया के राष्ट्रपति का एवॉर्ड है इससे अज्ञान तो नहीं मिठा इसे जन्म मान तो नहीं मिटा इससे अंदर का धोखा तो नहीं मिटा धोखा पक्का हुआ कि मेरे को राष्ट्रपति ने अवॉर्ड दिया ये युद्ध तो नहीं जाना लेकिन मैं फला व्यक्ति हूँ साथवी पढ़ा हूँ मैं तो एस एस सी पढ़ा हूँ मैं तो बीए ए पढ़ा हूँ मैंने ये काम क्या इतना ये क्या मेरे को राष्ट्रपति का अवार्ड लेकिन किसी की कोई दी हुई चीज वो तुम्हारे पास कब तक रहेगी शरीर तुम्हारा पांच भूतों का दिया हुआ है वो नहीं रहेगा तो शरीर के ऊपर जो नाम मिला है वो कब तक एवॉर्ड मिला वो कब तक एवॉर्ड देने वालों का शरीर का भी विचारों का भरोसा नहीं तो लो, अपन लोग प्रभावित हो जाते हैं किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति ने इनाम दिया ये सब अपने मन को रिझाना है मन को धोखे में डालना हकीकत में इन चीजों से आकर्षित नहीं होना है और इन चीजों का कोई मूल्य ही नहीं सत्य की दुनिया में सारी सृष्टिया उत्पन्न होकर लीन हो जाती वो विश्वनीयता तुम्हारे पास बैठा है उसके लिए तत्परता नहीं लेकिन किसी व्यक्ति ने तुमको पांच पच्चीस रूपये पचास हजार पचीस हजार रूपए जहर में थैली पकड़ा दी तो जिंदगी भर गाते फेरेंगे कि हमको अवॉर्ड मिला हमको पांच सौ रूपया इनाम मिला हमको दो हजार इनाम मिला हम कौन है उसका तो खोज करो भैया ब्रह्म सूत्र जो है आठ ग्रंथ है में में में विचार विचार होते हैं, से दोखे से आदमी बच जाता है, है। नहीं तो घूमता रहता है। एक एक एक दूसरे दूसरे दूसरे को को को अच्छा लगने के लिए, एक को प्रभावित करने के लिए, लिए, प्रभावित करने उतारने के लिए सारी चेष्टा होती हमारा रूम तो फर्स्ट क्लास हमारा तो मेहमान माते और फलाछे सुन तो कपड़े ऐसे मेरे पास गहने इतने मेरे इतनी जोड़ी कपड़े मेरे इतने ये तो तुम बुद्धि को स्थूल कर रहे हो मत तुम्हारी भ्रमित हो जाएगी जिन दिन ये जिस दिन ये चीजें कम होगी या छोड़ के मरना पड़ेगा उस दिन क्या हाल होगा ये चीजें छोड़ के मरना पड़े या चीजें कम हो जाए उसके पहले बेवकूफी कम हो जाए ऐसी कोशिश करनी चाहिए बेवकूफी कम हो गए तो अब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा और बेवकूफी मौजूद रहे तो भगवान साथ में होते भी नहीं मिलेगा अब जो हुए मुलाकात नहीं हुआ तो मुलाकात नहीं होती तो क्या है तुलसीदास जी ने कहा घट में है सूझे नहीं नालत ऐसे जिंद न घट में है सूझे नहीं ऐसे जिंद नज्ञानी आता है घट में है सूझे नहीं ऐसे ऐसे जिंद जीव को भरे मोटिया बिंद तो चमा घट में है सूझे नहीं नालत ऐसे जिंद तो नोन <laughs> घट में है सूझे नहीं नालत ऐसे तुलसी ऐसे जीव को मोतिया बिंद मोतिया बिंद होता तो ऑपरेशन कराना पड़ता है कि ऐसे हृदय के भीतर की आंख नहीं खुली तो ज्ञानी गुरुओं के चरणों में जाकर ऑपरेशन कराओ जैसे नगरी हॉस्पिटल में बाहर की आख को ठीक कराने के लोग लोग एडमिट होते न ऐसे ही संतों के द्वार पे जाकर एडमिट हो जाओ श्री कृष्ण जैसे व्यक्तित्व वाले तेरह साल घोर अंगिरस ऋषि के आश्रम में ब्रह्म विद्या का चिंतन करते उपनिषदों का अध्ययन करते एकांत जीवन बिताते अपने स्व में प्रतिष्ठित होते इसीलिए श्री कृष्ण कोई ये साहस है बोलने का कि सत्य असत मैं में हूँ हैजहब पुथी पने वालों का है किसी का ऐसा हिम्मत कि सत्य असत मैं ही हूँ उत्पत्ति विनाश नही हूँ दुख सुख में हूँ सब कुछ मई हूँ ऐसा कहने की हिम्मत कृष्ण का इतना परिपक्त ज्ञान है ये खुल सब धर्मो को छोड़कर मेरी शरण आ जा अपने व्यापक स्वरूप को जा बुद्धि भी नन्ही हो जाती के तरफ नहीं बोलते मेरी शरण आ जा अर्जुन को कहते तो मेरी शरण अर्थात अर्जुन तो में क्षत्रिय हूँ मेरा ये कर्तव्य ये नहीं कहते मन बुद्धि से पार मित सूक्ष्म स्वरूप में आ जाम की स्थापना करते जिन्होंने धर्म को छोड़ा नहीं श्री कृष्ण साधु संतों का आदर करते थे उनके कुटुम ने साधु संतों की मजाक की देखा उनको सबक से खा तो उनका विनाश करवाया हो गया श्री तो कृष्ण कुछ नहीं किया होने दो अधर्म तो पे है ये ध्वंश तो उनको जरा सजा होने दो दुर्धन अधर्म में था दूसरे लोग अधर्म पे थे तो उनको सबक सिखाने में श्री कृष्ण ने कोई कोर कसर नहीं रखी और जो धर्मनिष्ठ थे और लोगों के समाज की उन्नति करते थे अध्यात्मिक रास्ते जाने में सहयोग करते ऐसे युधिष्ठर जैसे पर चक्रवर्ती राजा स्थापित कर दिया हंसते हंसते पूतना का दिया हुआ विश्वाण के उस समय भी मुस्कुरा रहे और मामा धनुष्यज्ञ का निमंत्रण देते हुए पूरा धोखे से भरा तभी भी मुस्कुरा रहे ससरा जी जो दागा पड़ा चोरी पड़ी और श्री कृष्ण के माथे पर लान लगा मणि फिर भी श्री कृष्ण के चित्त में उद्वेक नहीं हुआ लालछन लगाया तो भी श्री कृष्ण के चित्त में उद्वेक नहीं क्यों कि की जिस पर लगा है वो ये देह है मेरा, मेरा स्वरूप ऐसा है कि वहा कुछ पहुंच नहीं सदा अपने आप कर जो कहते हु प्रत्यक्ष अनुभव इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं एक होता है प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण होता है लेकिन परमात्मा न तो अनुमान से पाया जाता है न किसी प्रत्यक्ष प्रमाण से या किसी और प्रमाण से परमात्मा तो साक्षात अपरोक्ष है तो परोक्ष में भी दो भाव होते हैं एक होता है परोक्ष दूसरा होता है अपरोक्ष जैसे ये गुलाब का हार है वहा था और किसी ने बताया कि ऐसा है वैसा है तो इस हार के विषय में मुझे परोक्ष ज्ञान हो गया अब हार ये ही है कि आ गया मेरे पास ये हो गया मेरे लिए अपरोक्ष अपरोक्ष हार को देखने के लिए आंख चाहिए और प्रकाश चाहिए गए गए अपरोक्ष को आंख चाहिए प्रकाश चाहिए लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं है कि उस ओ परमात्मा इस ढंग से अपरोक्ष होगा अब आंख को देखना है तो प्रकाश नहीं चाहिए आख को देखना है तो केवल मन चाहिए और मन को देखना है तो बुद्धि चाहिए और बुद्धि को देखना है तो मैं चाहिए लेकिन मुझे अपने को देखना है तो कोई साधन नहीं चाहिए तो मैं तो हुई तो मैं साक्षात अपरोक्ष जो अपने साक्षात अप्रोक्ष में जब गए वह कृष्ण अपने साक्षात में रहे और बाकी के देख से धर्म अनुकूल चेष्टाएं होती रही। इसमें व्यक्तित्व का कोई प्रभाव नहीं व्यक्तित्व का वास्तविक स्वरूप में बहुजन हिता है बहुजन सुखा है कोई प्रवृत्ति होती है उसमें अपना नियम या व्रत भंग होता है तो भी कर देते हैं क्योंकि बहुत लेने शपथ ले देखा कि लेने से बहुत लोगों की होती तो चलो भाई अब व्यक्ति का नियम और शपथ जाने दो बहुतों का भला फिर भी कर्तव्य तो भावन में नहीं आया क्यों ब्रह्म तो सत्ता मात्र जैसे सूर्य अपनी जगह पर है और उसकी जगह पर होते हुए भी उसकी हाजिरी मात्र से पृथ्वी पर वनस्पति फूट निकलती है पक्षी के करते हैं लोक जग जाते हैं प्राणवायु बढ़ जाता है ऑक्सीजन आदि जीवन के जीवन तत्व तो बढ़ जाता है सूर्य कुछ करता नहीं लेकिन सूर्य के हाजिरी मात्र से जो फूल दिखा इसमें है इसमें सूर्य का सहयोग है तभी माला बन पाएगी आप हम बोल रहे चल नहीं सूर्य का और सूर्य को कोई को करते तो बोझा नहीं अपने स्वभाव में ऐसे ही सूर्यो का भी जो सूर्य है आत्मदेव अपने आप में जो आ गया उसको तो कोई जाने लगता है उसकी हाजरी मात्रा से बहुत सारे उन्नत कार्य होते रहते हैं और लोगों का मन बुद्धि उन्नत होता रहता है हवा मान में भी बड़ी उन्नत प्रमाण ऐसे आत्मदेव को जाने हुए पुरुष उनका शरीर चिन्मय होने लगता है उनका अंतकरण चिन्मय होने लगता है उनके श्वासो श्वास और उनके शरीर से निकलते सूक्ष्म परमाणु वो भी चिन्मय होते उन्नत होते इसीलिए ऐसे पुरुषों के चरणों की रज भी जहाँ पड़ती है वो तीर्थ हो जाता है तो अंत को पाए हुए महापुरुष जहाँ रहते वहाँ तीर्थ हो जाता है क्योंकि उनके चरणों से उनके शरीर से वो दिव्य प्रमाणु निकलते रहते ओम ओम ओम ओम ब्रह्म सूत्र चिंतन करे तो आपका अंत कण दिव्य होने लगे बुद्धि सूक्ष्म होने लगेगी